प्रश्नोत्तरदीप माला देव पूजन कर्म कांड जिज्ञासा घर में हम अपने इष्टदेव की मूर्ति की नित्य सेवा पूजा करते हैं पर कभी बाहर गांव जाते हैं तो इष्टदेव को घर में छोड़ देते हैं क्या ऐसी परिस्थिति में हम मानस पूजन से काम चला सकते हैं समाधान अब बताओ भारी पेटी बिस्तर आदि सब सामान तो साथ में ले जाते हो और इष्ट तुम्हें भारी पड़ जाते हैं यदि इष्टदेव का निमित पूजन करते हो तो उन्हें साथ ले ही जाना चाहिए यदि इष्टदेव को भोग लगाते हो तब तो जरूर ही ले जाना पड़ेगा अन्यथा वे खाएंगे क्या हमारा रोज का पूजन तो हमारा जीवन है इष्टदेव का पूजन किए बिना हम भोजन कैसे कर सकते हैं यदि तुम्हारे घर के मंदिर में स्थापित मूर्ति है उसको तो नहीं ले जा सकते पर यदि छोटी चल मूर्ति है तो उसे ले जाना चाहिए मूर्ति की मानस पूजा नहीं होती मानस पूजा करने करना है तो मूर्ति मत रखो यदि इष्टदेव की नियमित पूजा अर्चा करते हो तो मानस पूजन से काम नहीं चलेगा मूर्ति को मानस भोग लगाते हो स्वयं भी मानस भोजन से काम चला सकते हो क्या यदि देवता को मन से खिला देते हो तो तुम भी मन से खा लिया करो यदि तुम्हारा मानस भोजन से काम नहीं चल सकता तो इष्ट की मूर्ति को साथ में रख पूजन करना ही चाहिए जिज्ञासा किसी स्तोत्र की फलश्रुति में लिखा है कि इसके पाठ से सर्व प्रयोजन सिद्धि हो जाएगी क्या स्तोत्र पाठ से यह संभव है समाधान यदि जीवन में कोई प्रयोजन सिद्धि की कामना ही न रहे तो सर्व प्रयोजन सिद्धि प्राप्त हो गई क्योंकि इच्छाओं का तो अंत नहीं है उनको तो पूरा कोई कर ही नहीं सकता आज एक इच्छा एक पूरी होती है तो दो नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं वस्तु की सारी सामग्री आपको दे दी जाए तब भी आपका प्रयोजन पूरा हो जाएगा या नहीं कहा जा सकता कहीं वस्तु का अभाव है और कहीं वस्तु है तो उसके भोग की सामर्थ्य नहीं है मन में कोई इच्छा ही न रहे तो सर्व प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा इसी दृष्टि से तैतृ उपनिषद की आनंद मीमांसा में बताया कि जो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता है शास्त्र के अनुसार ही जीवन बिताता है और ब्रह्मलोक पर्यंत की इच्छा कोई एक भी इच्छा नहीं करता उसे ब्रह्मलोक तक का आनंद स्वतः प्राप्त हो जाता है सूत्र की जो फलश्रुति है उसका तात्पर्य यही है कि आपका उस समय जो प्रयोजन है वह सिद्ध हो जाएगा पर आपको अन्य इच्छाएँ नहीं होंगी यह उसमें कहाँ लिखा है जिज्ञासा शास्त्रों में बिना दीक्षा लिए माँ ललिता के मंत्र का जप करना निषेध किया गया है क्या मंत्र दीक्षा के बिना उनके सहस्त्र नाम का पाठ भी नहीं कर सकते समाधान ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने की बहुत जगह खास खासकर दक्षिण भारत में परंपरा है वे लोग बिना मंत्र दीक्षा के भी सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं परंतु आगम शास्त्र के जानकारों का कहना है कि बिना दीक्षा के इसका पाठ नहीं करना चाहिए इसका कारण यह है कि इस सहस्त्र नाम के जो न्यास होते हैं वे मंत्र न्यास होते हैं और मंत्र तो बिना दीक्षा के मिलता नहीं है विष्णु सहस्त्रनाम आदि में इस प्रकार के मंत्र न्यास नहीं हैं इसलिए उनका पाठ बिना दीक्षा के भी हो सकता है बहुत सी जगह लोग ललिता लो, सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं पर उसके न्यास नहीं करते श्रद्धा पूर्वक पाठ करने का जो फल है वह तो उन्हें मिलेगा परंतु न्यास सहित तो विधिपूर्वक पाठ का जो फल है वह उन्हें प्राप्त नहीं होगा यह सहस्त्रनाम पौराणिक है इसलिए पाठ में अधिकार तो सबको हो सकता है परंतु मंत्र न्यास होने के कारण विद्वान लोग बिना दीक्षा के इसके पाठ के लिए मना करते हैं आप चाहे मंत्र का जाप करो चाहे कोई भी स्तोत्र पाठ करो दीक्षा लेकर ही करना चाहिए क्योंकि गुरु संबंध के बिना केवल अपने मन से कोई भी आध्यात्मिक साधना हो ही नहीं सकती